suron ki sabu नमस्कार आप एफएम डिजिटल सिंकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चों को सुनेंगे उनका ओपन राउंड हमने पूरा सुना था अब सेकेंड राउंड में बच्चे हमारे बीच में अपनी परफॉर्मेंस को सुना रहे हैं तो आइए उन सभी को सेकेंड राउंड में हम सुनेंगे अभी और सबसे पहले हम आकांक्षा से बात करेंगे आकांक्षा हमारे बीच में है आकांक्षा अपने बारे में बताइए नमस्ते गुड मॉर्निंग मेरा नाम आकांक्षा चौहान है और मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ से बीएससी कर रही हूँ सेकंड ईयर में हूँ और जो मेरा गाना है वो है छोड़ो कल की बातें ओके आकांक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हमें कि आपको फिर से दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है सेकेंड राउंड में आप अपना गीत सुनाइए हमें छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पर जा पहुँचा है आ जमाना नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंग है अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए अपने हाथों को अपना भगवान बनाए राम की इस धरती को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया खून है नई उमंग है अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी थैंक यू ओके okay, आकांक्षा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज अच्छी लगी हो हमारे सभी लिस्नर्स को लिस्नर से मैं कहना चाहूंगा आकांक्षा की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर आरोप ओके okay, आकांक्षा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू thank you rang suro ke sab milkar gaaye ha rang aur darriyo mat bannati par par naati par par gaayenge sab milkar gaayenge tarang suro ke आप सुन रहे हैं रेडी मोट बच्चों का और वो पर राउंड में हम सुन रहे हैं तो आइए आगे हमारे बीच में एक और विद्यार्थी है नमस्कार आपका नाम बताइए नमस्ते माय नेम इज इंजली एंड आई एम पर नर्सिंग फ्रॉम बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड टूडे आई एम प्रेजेंटिंगल सॉन्ग है ओके अंजलि बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लगा आपको फिर से एक बार सुनने का मौका हम सभी को मिल रहा है और आशा करता हूं आपने काफी तैयारी करके सेकंड राउंड में अपना गीत सुना रहे होंगे तो स्वागत है आपका सुनाइए जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन पंख पसारे उड़े पखेरु सिंदूरी सिंतूरी आंगन मंगल मंगल बेला मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन मन बसिया ओ कान्हा मन बस्या ओ कान्हा सौरभ सौरभ सारा भुवन इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन मन बसिया ओ कान्हा थैंक यू ओके okay, अंजलि बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपका ये बहुत पसंद आया हो और मैं चाहूंगा कि अंजलि की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर अंजलि के लिए मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अंजलि लिख के सेंड कीजिए आप सुन रहे हैं रेडियो मत पान तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन चलिए अंजलि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू a mm -hmm. नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल का ये सेकेंड राउंड आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत आवाज और आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ये बच्चे जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए हैं और सेकेंड राउंड में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पहले ओपन राउंड से भी ज्यादा तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार अपना नाम बताइये नमस्ते गुड मॉर्निंग माई नेम इव्यांग्राम बिहानी गर्ल्स कॉलेज मेरे भजन का नाम है ओ कानाब तो मुरली की मधुर सुना दो तान ओके okay, भव्या बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक मुकड़ा एक अंतरा जरूर सुनाइए हमारे श्रोताओं को ओ, ओ, ओ, ओ कानाब तो मुरली की मधुर सुना दो तान वो कहाना तो मुंडली की मधुर सुना धोता मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी तू पहचान मधुर सुना दो तान। ओ वो कहा नली तो की मधुर सुना धोता जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं क्या मैया क्या बाबूल सबसे रिश्ते तोड़ लिए व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण मधुर सुना दोता ओ अब तो मुरली की मधुर सुना दोता थैंक यू भव्या बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को आपका ये गाना बहुत पसंद आए और आपके लिए एसएमएस करें जी हाँ भव्या की आवाज अच्छी लगी हो तो लिखकर भेज दीजिए भव्या चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मोट 90.4 एफएम भव्या बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आइए आगे बढ़ते हैं तरंगे डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में राउंड बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में हैं और एक और विद्यार्थी है हेलो नमस्कार नमस्कार मेरा नाम हर्षा मिश्रा है मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से बैचलर ऑफ साइंस विद मैथ्स सेकेंड ईयर की डिग्री ले रही हूं ओके हर्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा की आप अपना गीत सुनाइया मैं देखो देखो ये गरीबी ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पर आस लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम इस विश्वास के साथ आया हूँ अरे द्वार कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीबा गया है किधर पे सुदामा गरीबा गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहा से तुम्हारे महल के करीब गया है तुम्हारे महल के करीब गया है हो नसर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हे को नाम है सुदामा तुम एक बार मोहन से जा कर कह दो के मिलने नहीं मत नसीब आ गया है थैंक यू ओके हर्षा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ और मैं हमारे लिस्टर से कहना चाहूंगा आपको हर्षा की आवाज़ अच्छी लगी हो तो हर्षा लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर हर्षा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू ओके थैंक यू सो मच रंग नमस्कार आप सुन रहे का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के तो विद्यार्थियों का सेकेंड राउंड आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो ये एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है और वो एक बहुत ही सुन्दर भजन हमको सुनाने वाली है जी नमस्कार नमस्ते गुड मॉर्निंग माई नेम इज्रीत एंड आई एम परसुंग बी नर्सिंग फ्रॉम बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड माई सॉन्ग इज वेला जुदाईदा जैसन प्रीत बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमें अच्छा लग रहा है कि आप सेकेंड राउंड में भी आए हैं और फिर से एक बार आपको हम सुनेंगे तो आप अपना भजन हमें सुनाइए स्वागत है आपका बेला आगे आए दादी जुदाई दसा दा। नहीं। तेनू दसी के वे की होना है ेरी अखियान असीर ला नहीं बेला हा गया है दादी जुदाई दसा दा। हूँ मुड़ के आना नहीं पुत्र विछड़े तीले निरदिया दे हाथ चढ़ चले मैं भी थोड़े मगर आव बस हूँ मैं भी खंड जावा वेला बेला हा गयािए जुदाई दस हूड़ मुड़ के आना नहीं तेनू दसीए कि मे की होना है तेरी अखियाँ नुसी नहीं थैंक यू जैसन प्रीत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत एक खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी को आपकी आवाज पसंद आए और आपके लिए ओट करें तो दोस्तों जैसन प्रीत लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर आप सुना है रेडियो नाइन पॉइंट फोर फैम सुनते रहो मुस्कराते रहो ओके जैसन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू Oh. 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी हमारे बीच में एक और विद्यार्थी हैं जिनसे हम बातें करेंगे और उनसे सुनेंगे उनके बारे में हेलो नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम ज्योति बाला है और मैं बिहानी गर्ल्स कॉलेज से बीएड एड एम एड की हूं। ओके ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में और हमें अच्छा लग रहा है की आप सेकेंड राउंड में फिर से आ गए है और आगे से आगे बढ़ते जाए ऐसी हमारी शुभकामना है तो आप अपना प्रेजेंटेशन हमें सुनाइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत ये सब कुछ संभव है साथी ये सब कुछ संभव है ये सब कुछ संभव है साथी ये सब कुछ संभव है इंसान नगर इंसान रहे इंसान नगर इंसान रहे ये सब कुछ संभव है साथी ये सब कुछ संभव है सागा पापा पापा पापा पा पंप म गा गा दादा दादा दादा दा। निद निद पा पाधा नी नी नी नी नी दी नि सास सास सा सासा सा सा साग पाप पाप पापा पा पा पा पंप म गा मानव को हर पल हर एक क्षण दूजे के दुःख का ध्यान रहे दूजे के दुःख का ध्यान रहे हर भाषा का हर जाति का सबके मन में सम्मान रहे सबके मन में सम्मान ये देश हमारा अपना हो ये देश हमारा अपना हो सबके मन में ये भाव रहे ये सब कुछ संभव है साथी ये सब कुछ संभव है ये ये सब कुछ संभव है, साथी ये सब कुछ कुछ संभव संभव है है है ही थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है और बहुत ही अच्छा लगा हमें थैंक यू सो मच थैंक यू आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक आप सुनाए हैं नाइनटी पॉइंट 90.5 एम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमा 90.4 पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और सेकेंड राउंड का ऑडिशन उनका चल रहा है और एक थीम दिया है भक्ति गीत या फिर मोटिवेशनल गीत उनको सुनाना है तो वो अपने हिसाब से हमें थीम के अनुसार गीत परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा लग रहा है तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नमस्कार मेरा नाम है ज्योति सिंगला मैं बियानी कॉलेज के बीकॉम की स्टूडेंट हूँ मैं आपके सामने भजन गाने जा रही हूँ जो है सत्यम श्वम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही जागो उठकर देखो जीवन जो तुझ जागर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्य शिवम सुंदर सत्यम शिवम सुंदर एक सूर्य है के ज्योति सिंगला बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत आपने सुनाया है सत्यम शिवम सुंदरम थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आप सुना है रीड मॉर्थ वन नाइनटी पॉइंट फॉर सुनते रहो मुस्कर आते रहो I'll be there. कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन जी हाँ एक से बढ़कर एक आवाज आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ें आप तक पहुंच रही आशा करता हूं आपको जो भी अच्छी आवाज लगी हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं वो नाम लिखिए और सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप आइये एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नमस्कार मेरा नाम कोमल कंवर है मैं बियानी गर्ल्स कॉलेज से हूँ मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ जी कोमल कवर बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में और मैं चाहूंगा जिस तरह से हमने टीम दिया है उस अनुसार आप अपना गाना प्रेजेंट करें। <laughs> जी अचुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जान की वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम कि जैसे बोलाते नहीं अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम रामनारायणम नारायण जाने की वल्लभम अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जान की वल्लभम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अचूतम के शव कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जान कमल कवर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया अच्छा सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज हमारे सभी लिसनर्स को पसंद आए तो पसंद आए तो कमल कवर लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप है रीड मोट वन नाइनटी जी हाँ चलिए कमल कंवर जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू सो मच suron ki sab milkar gaal haath rang aur <laughs> daldiyo mat bannati banpore banati banpore gaenge sab milkar gaenge tarang suron ki 90.4 एफएम। तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे साथ सेकेंड राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो आइये अभी आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आई एम मोनिका शर्मा फ्रॉम बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज बी फर्स्ट ईयर ओके okay, मोनिका शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड राउंड में आशा करता हूँ सभी को बहुत खुशी हो रही है और मैं भी चाहूंगा कि आपकी खुशी इसी तरह बरकरार रहे ओके okay, मोनिका शर्मा थीम के अनुसार गीत सुनाइए सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया रे मेरा मंदीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया, गया रे मेरा मंदीवाना हो गया साविली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा का जल लगा एक तो तेरे नैन तिर छे दूसरा का जल लगा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया सावेली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया थैंक यू ओके मोनिका शर्मा बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छी लगी हो आपकी आवाज तो मैं कहूँगा मोनिका शर्मा लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुनाए हैं रेडियो एफएम मोनिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप FM, तरंग में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आगे बढ़ते हैं बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बीच में हैं और एक से बढ़कर एक अच्छी आवाज आप तक पहुंच रही है और जो आवाज आपको अच्छी लगे उसके लिए जरूर मैसेज कीजिए आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए बहुत बहुत स्वागत है और सेकेंड राउंड में आपको सुनने का एक और मौका मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे तो स्टार्ट कीजिए थाली भर करो थाली भर कर लाई रख खिचड़ो ऊपर गी की बाट की जीव मारा श्यांणी जी मावे बेटी जाट की जीव मारा शाम श्यामदनी जी मावे बेटी जाट की बाबू मारो गाव गयो है ना जाने कद बाबो मारो गय है ना जाने के भरोसे बैठो रो तो भूखो ही रह ऊ के भरोसे बैठो रो तो आज जी म माऊँ तेनर खींचड़ो आज माऊ तनर खींचड़ो काल राबड़ी छाछ की जी मो मारा शाम धड़िये जी मावे बेटी जाट की जी मो मारा शाम धड़िये जी मावे बेटी जाट की थाली भर कर रखी चड़ो ऊपर घी की बाट की जी मो मारा श्याम धनी जी माँ वह बेटी जाट की बार बार मनदुर न जुड़ती बार बार मैं खोलती बार बार मनदुर में जुड़ती बार बार मैं खोलती कहिया कोना जी मेरे मोहन करड़ी करडी बोलती कहिया कोन्या जी मेरे मोहन करडी करड़ी बोलती तू जी में कर डी बोलती भीजी तू जी में जद मैं भीजी मुँह मानू न को भी की मारा श्याम धनी जी माँ व बेटी जाट की थैंक यू ओके okay, मुस्कान बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी आपकी आवाज पसंद आए तो मुस्कान अग्रवाल लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर मुस्कान अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मोड वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल कंपटीशन का का राउंड बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज आप सुन रहे हैं आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नमस्कार मेरा नाम निकिता शर्मा है मैं बी पार्ट वन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कर रही हूँ ओके निकिता शर्मा बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में आशा करता हूँ आपको बहुत खुशी है सेकेंड राउंड में आने की और मैं चाहूँगा ये खुशी यू ही बरकरार रहे आपके साथ और थीम के अनुसार एक गीत हमें सुनायें हे मन मोहन हे मन मोहन ही मुरलीधर हि दाम कृष्ण मुरारी हि नट नगर ही मुरलीधर हि दाम उधर, कृष्ण मुरारी हे नट नागर भूल गए क्या विनती सुनकर भूल गए क्या विनती सुनकर हे मान मोहन ही करुणागर हे, हे मुरलीधर हे दाम कृष्ण मुरारी निकिता शर्मा okay, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी को आपकी आवाज पसंद आए तो निकिता शर्मा लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर और निकिता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक थैंक यू ओके थैंक यू सो मच आप सुना हैं रेडियो नोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुन है, रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे साथ है हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्ते मेरा नाम पूनम माथुर है और मैं एम कर रही हूं बिहार कॉलेज से ओके पूनम माथुर बहुत बहुत स्वागत है आपका अच्छा लग रहा है आपको सेकंड राउंड में देख कर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप अपना प्रेजेंटेशन सुनाइये थीम के अनुसार मैं आपके सामने एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ जो बंगाली में है और देशभक्ति है धन्य धन्य पुष्प भारा आमा देरी वासुन्धारा तहर माझे आची देशी शकोल दिशी शेरा आजे स्वापनो दिए तो से जे सीती दिए घेरा म दृष्टि कूजे पाविना को तुम अजी सक से, से जी अमार जन्म भूमि से जे अमार जन्म भूमि से जे आम जन्मभूमि थैंक यू ओके okay, पूनम माथुर बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को पसंद आया आपकी आवाज जी हाँ पूनम माथुर लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुने है हैं मोथ बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पूनम माथुर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू आप सुना है रेडी मत बन सुनते रहो मुस्कर रहो I can't help but feel. नमस्कार आप डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूँ मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आप भी शायद एंजॉय कर रहे होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए हेलो एवरीवन माई नेम इस कविया आई एम परसुविंग बी फ्रॉम बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ओके okay, पूर्वा बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड राउंड में आशा करता आशाकर्ताओं आपको बहुत खुशी है और मैं चाहूंगा कि थी थीम के अनुसार आप अपना प्रेजेंटेशन सुनाइए जिन खोजे वही पा ओम नमः शिवाय थैंक यू थैंक ओके पूर्वा बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ पसंद आए पूर्वा लिखकर सेंड कीजिए चौरानबे चौरा, चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर आप सुना है रेड मोट वन नाइनटी पॉइंट फॉर एम सुनते रहो बस कर आते रहो पूर्वा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्कार आप रहे हैं और एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है रीमा चौधरी रीमा चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं बीसी सी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरे गाने का नाम है ऐसा देश है मेरा अम्बर हेठा धरती थे हर रुत हसदी हो कि सुना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला ओ, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश हमीरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश हमीरा हाँ ऐसा देश है मेरा hmm. बोल पपीहा कोयल बोले हो बोल पपीहा हा कोयल गाये सावन घिर घिर आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाए रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने जाए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी ओ कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश हमेरा थैंक यू रीमा चौधरी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को पसंद आए आपकी आवाज जी हाँ अगर पसंद आए तो रीमा चौधरी लिख के चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर सेंड कीजिए तो चलिए रीमा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आपको थैंक यू रुकी नमस्कार आप सुन रहे हैं पर तरंग डिजिटल कंपटीशन आप सुन रहे हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का विद्यार्थियों का आप सेकंड राउंड सुन रहे हैं बच्चे जो है किस तरह से मेहनत किया है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको पता चल रहा है तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है गुड मॉर्निंग माई ने मै श्वेता सहनी आई एम पर्सुंग बी फ्रॉम बियानी गर्ल्स कॉलेज श्वेता सहनी आप थीम के अनुसार एक गीत आपको प्रेजेंट करना है तो सुनाइए आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग विच इज फ्रॉम अ काबूली वाला मूवी ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे प्यारे वतन ए बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बा तू ही मे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बा तू ही मेरी और जू छिपे दिल करे बा्वेता okay, सैनी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ अच्छा तो लग रहा है और मैं चाहूंगा श्वेता के लिए आप वोट कर सकते हैं श्वेता सैनी लिख के चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर। आप सुने रेडियो मधुवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम स्वेता बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू आप सुन है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो रंग सब मिलकर गाए रंग रियो मधुबन नाटी पट फोरे पर नाटी पट फोरे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुर आइए आखिरी मोड पे हम लोग पहुँचे हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी विद्यार्थी हमारे बीच में हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए नमस्ते, याचिका याचिका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में और आशा करता हूँ आपने अपनी तैयारी पूरी की है होंगी और बहुत ही अच्छा रियाज एंड प्रैक्टिस किया होगा तो चलिए थीम के अनुसार एक गीत आपको सुनाना सुनाई शुभ दि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 तन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो सही हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी तुम भूल जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू ओके याचिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी आवाज़ पसंद आए तो याचिका लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर याचिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू ओके okay. आप सुना 90 पर 90.4 एफएम पूरा किया अब देखते हैं थर्ड राउंड तक कौन पहुँचते हैं जिसका लाइव कार्यक्रम आप सुनेंगे तो चलिए इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा की जो आवाज आपको अच्छी लगी हो उसके लिए जरूर मैसेज करे तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खम्मा गणी सुनते रहो नस्कराते रहो